अनन्या की बातें सुनकर अभिनव हंस पड़ा और बोला <laughs> तुम मजाक कर रहे हो ना ऐसे सिचुएशन में भी इतनी फालतू की बातें कहां से आ जाती तुम्हारे दिमाग में तुमने ही मजबूर किया है मुझे ऐसा सोचने पर और जहां तक मुझे लग रहा है तुम असल में तो वही कहना चाहते थे ना जो मैंने कहा अनन्या ने तीखे सुर में जवाब दिया और फिर अपनी नजरें फेर ली अभिनव मुस्कुराते हुए फिर से बोला मैं तो सिर्फ तुम्हारी कंपनी के फायदे के लिए बोल रहा था मैंने कभी भी यह बात नहीं कही कि मुझे तुम्हारी काबिलियत पर शक है तुम ही अपने दिमाग में कुछ भी सोचती रहती हो हो सकता है कि तुम यह सब सोचती हो इसलिए तुम्हें लगता भी ऐसा ही है अभिनव की बात सुनकर अनन्या ने अपना मुंह फुलाया और कहा अगर फायदे की बात है तो फिर मेरा भी पूरा हक है अपने एम्प्लॉई के फायदे को ध्यान में रखने का अनन्या की बात सुनकर अभिनव मन ही मन गुर्राया वो उसकी जिद से अब तंग आने लगा था ठीक है बता तुम्हें क्या चाहिए मुझसे अभिनव ने थोड़ा खींचते हुए कहा अनन्या वापस उसकी तरफ देखते हुए बोली अगर तुम हॉस्पिटल नहीं भी जा रहे हो तो कम से कम मुझे तुम्हारा हाल तो चेक करने दो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा हाथ और सीना थोड़ा जल चुके हैं अगर मुझे चोट गंभीर लगी तो मैं तुरंत तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी मैं बोल रहा हूं ना मुझे कुछ नहीं हुआ है वैसे भी कॉफी उतनी गर्म थी भी नहीं इससे ज्यादा गर्म पानी से तो मैं नहा लेता हूं अभिनव ने इनकार करते हुए कहा ऐसे में अनन्या गुस्सा हो गई और चिल्लाते हुए बोली हर बार मना करना और अपनी चलाना आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो मुझे जिद्दी कहते हो तुम खुद भी कितने जिद्दी हो अनन्या की शिकायतें सुनकर अभिनव हल्का सा मुस्कुराया और कॉफी का कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला अच्छा ठीक है जैसा तुम बोल रही हो वैसा कर लेते हैं बस ध्यान रखना कि हम टाइम रहते ऑफिस पहुंच जाए नहीं तो इंटरव्यू के कैंडिडेट्स हमसे पहले पहुंच जाएंगे और यह बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगेगा अनन्या ने भी इस बात पर सिर हिलाया और कहा हम रास्ते में किसी स्टोर पर रुककर तुम्हारे लिए नई शर्ट भी खरीद लेते हैं अभिनव ने तुरंत इस बात पर ना में सिर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा नहीं तुम्हें मेरे चक्कर में लेट होने की जरूरत नहीं है मैं पहले तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा और फिर अपने लिए शर्ट खरीदने चला जाऊंगा अभिनव की बात सुनकर अनन्या दोबारा तपाक से बोली नहीं नहीं अगर ऐसा है तो हम ऑर्डर कर देते हैं हमारे ऑफिस पहुंचने तक तो शर्ट डिलीवर हो भी जाएगी तुम वहीं पर चेंज कर लेना और फिर मुझे इंटरव्यू के प्रोसेस में जॉइन कर लेना अभिनव ने इस सुझाव पर एक पल के लिए सोचा और फिर हां में सिर हिलाते हुए कहा आह यह सही है वैसे तुम्हारी कॉफी से सिर्फ शर्ट नहीं बल्कि मेरी पैंट भी गंदी हो गई इसलिए अब ऑर्डर कर ही तो पूरी ड्रेस कर देना अनन्या इस बात पर हंस पड़ी और बोली बिल्कुल मेरा इतना तो फर्ज बनता है इसी के साथ अनन्या ने अपने मन में एक रात भरी सांस ली उसे एक पल के लिए लगने लगा था कि उसका प्लान फ्लो हो चुका है लेकिन अंत में सब कुछ वापस से पटरी पर आ गया था अब बस अनन्या को अभिनव के साथ जाकर उसकी शर्ट उतारनी थी और कंफर्म करना था कि उसकी पीठ पर कोई टैटू था या नहीं हालांकि अनन्या यह भी जानती थी कि अगर दानिश के शरीर पर वाकई कोई टैटू होता तो वह अनन्या के सामने अपनी शर्ट उतारने से हिचकिचाता यह भी अनन्या के लिए सच जानने का एक जरिया ही था वह खुद ब खुद समझ जाती कि अगर दानिश उसके सामने शर्ट नहीं उतार रहा है तो फिर वाकई उसकी पीठ पर कोई टैटू है अभिनव पार्किंग से गाड़ी निकालकर कंपनी की तरफ बढ़ने लगा और इधर अनन्या ने भी अभिनव के लिए ऑनलाइन कपड़े बुक कर दिए कुछ ही मिनटों में वो कंपनी में पहुंच गए थे गाड़ी से नीचे उतरकर वो लॉबी में घुसे और फिर अंदर अभिनव के ऑफिस की तरफ जाने लगे अनन्या ने एक पल के लिए वापस से अभिनव के खराब कपड़ों को देखा और पाया कि उसकी वाइट शर्ट पर कॉफी का दाग बहुत ही गंदा लग रहा था ऐसे में अनन्या दोबारा अपने आप को कोसने लगी ऑफिस में घुसते ही अनन्या अभिनव की तरफ पलट गई और बोली दिखाओ मुझे उसने अभिनव का हाथ अपने हाथों में लिया और किसी भी तरह की चोट के लिए उसे गौर से देखने लगी अनन्या का फैमिली बिजनेस स्किन केयर से जुड़ा हुआ था इसीलिए वह स्किन पर होने वाली कई सारी बीमारियों से वाकिफ थी अभिनव भी यह बात जानता था इसलिए उसने अनन्या को अपना हाथ देखने दिया अनन्या उस हाथ को देख ही रही थी कितने में अचानक उसे एक पुराना किस्सा याद आ गया उसे याद आया कि किस तरह एक बार सनी ने भी गलती से अभिनव के ऊपर गरम कॉफी गिरा दी थी उस वक्त भी अभिनव अपनी परवाह ना करते हुए अनन्या की परवाह कर रहा था ऐसे में अनन्या को मन ही मन और भी ज्यादा बुरा लगने लगा उसे लगा कि अभिनव के मरने से पहले वह उससे ठीक तरह से माफी भी नहीं मांग पाई थी अनन्या को जब भी अभिनव की याद आती तो वह दानिश का चेहरा ताकने लगती उसे अब भी यह बात हजम नहीं हो रही थी कि एक ही शक्ल लेकिन अलग-अलग एटीट्यूड -अलग होने के बावजूद भी दानिश के करीब रहकर अनन्या को वैसे ही महसूस क्यों होता था जैसा वह अभिनव के करीब रहकर किया करती थी मैं बोल रहा हूं ना रत्ती भर भी चोट नहीं अनन्या तुम बेमतलब यार टाइम वेस्ट कर रही हो अभिनव ने कहा अनन्या ने तुरंत उसकी तरफ गर्दन उठाकर देखा और अपना गला साफ करते हुए कहा तुम्हारी स्किन को तो कोई नुकसान नहीं हुआ है लेकिन मैं इतनी जल्दी कोई जजमेंट नहीं दे सकती मैं इसे बाद में दोबारा चेक करूंगी और किसी डॉक्टर से भी बात करूंगी अनन्या की बात सुनकर अभिनव मुस्कुराया और तंज कसते हुए बोला थैंक यू बॉस उसने फिर अनन्या से एक कदम पीछे लिया और अपनी शर्ट की आस्तीन ठीक करते हुए कहा जब कपड़े डिलीवर हो जाए तो मुझे कॉल कर देना प्लीज अनन्या ने उसकी बात पर हामी से लिया और कहा कर दूंगी या किसी से करवा दूंगी मुझे भी जाकर बहुत कामों में लगना है इसलिए हो सकता है मैं फ्री ना रहूं अपनी बात खत्म कर अनन्या ने अभिनव को एक बढ़िया मुस्कान दी और फिर वो ऑफिस से बाहर निकलने लगी उसने बाहर निकलते हुए एक पल के लिए अपनी घड़ी में टाइम देखा और पाया कि इंटरव्यू भी स्टार्ट होने में अब ज्यादा देर नहीं बची थी हालांकि अनन्या का अभी पूरा काम खत्म नहीं हुआ था उसके लिए सबसे जरूरी चीज तो करना रह गया था यह काम काफी रिस्की भी था क्योंकि अनन्या इसे दानिश से छिपकर करना चाहती थी अभिनव अपने ऑफिस में ही था और इधर-उधर टहल रहा था अनन्या समझ नहीं पा रही थी कि वो करना क्या चाहता था शायद वो अपनी शर्ट उतारना चाहता था लेकिन अनन्या के सामने नहीं ऑफिस का दरवाजा अब भी हल्का सा खुला हुआ था जिसमें से अनन्या उसे देख पा रही थी अभिनव ने उस दरवाजे पर ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि उसके हिसाब से अनन्या बाहर से निकल चुकी थी वो अब सिर्फ उसे तभी इन्फॉर्म करने वाली थी जब उसके नए कपड़े डिलीवर हो जाते देखते ही देखते अभिनव अपनी शर्ट उतारने लगा अनन्या बाहर से अंदर का पूरा नजारा देख पा रही थी शर्ट उतारकर अभिनव अपने सीने पर देखने लगा कोई चोट नहीं है और जला भी नहीं है अनन्या फालतू में इतनी टेंशन ले रही थी अभिनव ने अपने आप से कहा उसे बिना शर्ट के देखकर अनन्या के मन में हलचल होने लगी थी उसने देखा था कि दानिश न सिर्फ फिट था बल्कि उसके कंधे भी चौड़े थे वो देखने में इतना अट्रैक्टिव था कि अनन्या जैसी लाखों करोड़ों लड़कियां उस पर फिदा हो सकती थी अपनी खराब शर्ट को साइड में रखी टेबल पर रखते हुए अभिनव अचानक गुर्राने लगा उसे एक पल के लिए किसी बात पर गुस्सा आ गया था वो बाहर खड़ी अनन्या उसे देखकर यही प्रार्थना किए जा रही थी कि किसी तरह अभिनव अपनी जगह से खड़ा हो जाए और पलटकर पीठ दिखाने लगे इतने में अचानक अभिनव का फोन भी बजने लगा अभिनव सोफे पर बैठा था और उसने अपना फोन अपनी डेस्क पर रखा हुआ था वह फोन लेने के लिए अपनी जगह से उठा और डेस्क पर चला गया ऐसे में अनन्या को उसकी पीठ और पीठ पर बना टाइगर का टैटू भी साफ-साफ नजर आ गया अनन्या अपनी जगह पर ही खड़ी की खड़ी दंग रह गई थी उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूं या फिर دانش की पीठ पर भी अभिनव जैसा ही टैटू है अनन्या ने अपने आप से पूछा उसकी धड़कनें अचानक से तेज हो चुकी थी दूसरी ओर फोन पर अब बात करते हुए अभिनव ने कहा चिंता मत करो मैक्स अनन्या मेरे साथ सेफ है अभिनव यह बोलते हुए अचानक पलट गया और अपनी डेस्क के सहारे टिक गया उसकी आंखें भी एक पल के लिए दरवाजे पर टिकी हुई थी अनन्या समय रहते वहां से तुरंत पीछे हट गई वह एक पल के लिए अपना बैलेंस खोकर गिरने भी वाली थी लेकिन उसने जैसे-तैसे दीवार के सहारे अपने आप को बचा लिया अगर अभिनव उसे फिलहाल वहां देख लेता तो अनन्या बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी यह यह कैसे हो सकता है नहीं अनन्या बड़बड़ाते हुए धीरे-धीरे वहां से जाने लगी उसकी मन की शांति भंग हो चुकी थी उसे एक पल के लिए लगा कि वो काम करना तो दूर की बात अपने पूरे होश में खड़ी भी नहीं रह पाएगी उसे अपना सिर काफी भारी महसूस होने लगा था अनन्या इस बारे में गहराई से सोचना चाहती थी लेकिन अपने दिमाग पर जोर डालने में भी उसे काफी दर्द महसूस हो रहा था उस स्टाइलिश ने कहा था कि इस सीक्रेट इंफॉर्मेशन है और दानिश भी नहीं है और गुड़गांव में अभिनव की मौत हो जाने के कुछ दिनों बाद ही दानिश इटली आया था अनन्या अपने मन ही मन सोचने लगी स्टाइलिश की दी हुई इंफॉर्मेशन के अलावा भी अनन्या इस बात को नहीं नकार सकती थी कि उसे अभिनव और दानिश के पास रहकर एक जैसा महसूस होता था वो जब भी दानिश को देखती थी उसे ऐसा ही लगता था कि वो अभिनव को ही देख रही थी अनन्या के मन में चल रहे सभी सवालों का जवाब आखिरकार दानिश की पीठ पर बने टैटू ने दे दिया था वो इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी थी कि वो दानिश था ही नहीं बल्कि अभिनव ही था लेकिन के बावजूद एक ऐसी बात थी जो अनन्या अब नहीं समझ थी दानिश ने उससे कि वो एक माफिया बॉस है साथ ही साथ उसकी मैक्स पठान जैसे लोगों के साथ दोस्ती भी थी तो क्या इसका मतलब यह हुआ भी एक माफिया बॉस था अगर अनन्या को यह बात कोई पहले बताता तो वो इसे एक भद्दा मजाक समझकर नकार देती लेकिन फिलहाल जो भी बात थी उसकी आंखों के सामने थी उसने अपनी आंखों के सामने अभिनव को मैक्स पठान जैसे आदमी के साथ देखा था नहीं ये हो ही नहीं सकता अनन्या तू कुछ भी सोच रही है अभिनव बेचारा एक ड्राइवर का लड़का था जो अकरम के लिए काम किया करता था अनन्या ने अपने मन को यह बताकर तसल्ली दी कि जिस तरह कुछ वक्त पहले अकरम ने उसकी मदद की थी उसी तरह hva av bækki mafya borset se kammet i skelselet med medd lager hva. Ananya jantte ty, at akrem bhi gudgao ke sbse bade mafya grupe ka senior thas, og i siden med Abhinav ka u skelje Tiger tikk påhenkna namumkinen nei ta. Tiger ke skelje hee shayet Abhinav Italy bhi chala aya, og her u skelje mulaqat Max Pethansi hoi. I siden med Abhinav ko ye bhi laga, at Abhinav oppnøya aap borset med koi mafya borset और वो हो ना हो इटली में या तो नई जिंदगी जीने या फिर बिजनेस के सिलसिले में आया था जो भी बात थी लेकिन अनन्या इस बात को लेकर काफी खुश थी अभिनव अब भी जिंदा था खुशी के मारे वो धीरे-धीरे सिसकने भी लगी थी जब उसे खबर मिले कि अभिनव मर चुका है तब उसने मान लिया था कि वो अपने आप को जिंदगी भर कभी माफ कर पाएगी उसने अभिनव के साथ जो कुछ गलत किया था अनन्या उसके अफसोस में चैन की सांस नहीं ले सकती थी उसे तो यह भी लगने लगा था कि शायद उसके और उसके परिवार के टॉर्चर की वजह से ही अभिनव इंटेलिजेंट होते हुए भी गलत लाइन में घुस गया जिसमें वो अपनी जान भी गवा बैठा लेकिन अब अभिनव ना सिर्फ जिंदा था बल्कि बाहर के देशों में उसका बड़े-बड़े लोगों के बीच उठना बैठना भी था अनन्या या उसके परिवार में से किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अभिनव इतना आगे पहुंच सकता था और तो और उसके रहन-सहन और पहनावे से अनन्या अब यह जान चुकी थी कि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी अरे तुम रोक क्यों रही हो अचानक अनन्या को अपने पीछे से एक गहरी आवाज सुनाई दी जिससे उसका शरीर ठंडा पड़ गया वो जानती थी कि यह आवाज किसकी थी अब आगे क्या होगा क्या अभिनव के सच को लेकर अनन्या دانش का सामना करेगी खुद अभिनव सच जानकर कैसे रिएक्ट करेगा और क्या अनन्या को यह भी पता लग पाएगा कि अभिनव ही टाइगर है क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे